लोमड़ी की कहानी तो तुम सब ने सुनी ही होगी कौन सी कहानी अरे वही जिसमें लोमड़ी ने कौवे से कहा था कि कौवे तुम बड़ा अच्छा गाना गाते हो और कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला लोमड़ी मुंह से गिरा रोटी का टुकड़ा लेकर भाग गई हां हां मुझे याद है मैं सुनाऊं हां हां सुनाओ एक कौवा था और एक थी लोमड़ी एक दिन कौवे को कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिला उस रोटी के टुकड़े को लेकर वो एक पेड़ पर बैठ गया उसी समय वहां एक लोमड़ी आई वो लोमड़ी बड़ी चालाक थी वह सोचने लगी किसी तरह कौवे से रोटी ले ली जाए और उससे कौवे से कहा कौवे भाई आहा तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है तुम्हारी मीठी-मीठी आवाज सुने बहुत दिन हो गए हैं कौवे भाई आज अपनी मीठी-मीठी आवाज में गाना सुना दो ना अपनी तारीफ सुनकर कौवा तो बहुत खुश हुआ वह खुशी खुशी गाने लगा का का का का और जैसे ही उसने गाने के लिए अपना मुंह यानी चोंच खोली रोटी का टुकड़ा चोंच से भी टेगे बड़ा <laughs> लोमड़ी ने झट से टुकड़ा उठाया और भाग गई हां भाई कहानी तो यही है लेकिन यह कहानी जरा पुरानी हो गई है और मेरी कहानी है नई कैसे कहानी सुनोगे नई वाली कहानी हां हां हम सुनेंगे अच्छा तो सुनो इस कहानी में भी कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिल गया था कौवा रोटी लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया इतने में आई लोमड़ी तो उसने कौवे से कहा बहुत दिनों से सुना नहीं है कौवे तेरा मीठा गान आज सुना दे मीठी मीठी कौवे भैया अपने गान हां तो तुम भी बताओ लोमड़ी ने क्या कहा बहुत दिनों से सुना नहीं है कौवे तेरा मीठा गान आज सुना दे मीठी मीठी कौवे भैया अपनी तान हां लेकिन यह कौवा पहले वाले कौवे की तरह बुद्धू नहीं था कौवा अपनी तारीफ सुनकर खुश तो बहुत हुआ और गाना सुनाने को भी तैयार हो गया लेकिन उसे उस पहले वाले कौवे की गलती याद थी उसने वो गलती नहीं की तो फिर कौवे ने क्या किया उसने गाना सुनाने के लिए पहले चोंच में पकड़ी हुई रोटी को अपने पंजे में पकड़ लिया फिर वो आराम से इस तरह बैठ गया कि रोटी नीचे ना गिर पाए और फिर गाने लगा का का का का का का का का पा बे गा मां पा का का का का का पा रगा मां पा और जब कौवा गा चुका तो उसने पंजे में पकड़ी हुई रोटी का टुकड़ा खाना शुरू कर दिया और लोमड़ी लोमड़ी बेचारी देखती ही रह गई जब उसे रोटी नहीं मिली तो उसने मन ही मन कहा चलो अच्छा हुआ जो रोटी नीचे नहीं गिरी इतनी सूखी सी पत्थर की तरह कड़ी रोटी थी उसे खाने में तो मेरे दांत ही टूट जाते अच्छा बच्चों अगर लोमड़ी को वो रोटी मिल जाती तो क्या वो उसे छोड़ देती नहीं कभी भी नहीं वो तो रोटी खाना ही चाहती थी तभी तो उसने कौवे से गाना सुनाने को कहा था तो फिर उसने यह क्यों कहा कि रोटी सूखी है इसलिए कि उसे रोटी मिल ही नहीं पाई थी ऐसा तुम लोग भी कभी-कभी कहते हो ना जब कोई चीज नहीं मिलती तो अपने मन को तसल्ली देने के लिए कोई बहाना ढूंढ लेते हो है ना इसी तरह इस लोमड़ी ने भी अपने मन को बहलाने के लिए रोटी को सूखी और कड़ी बतला दिया और तुम्हें मालूम है इस तरह की बात पहले भी एक लोमड़ी कह चुकी थी जब उसे अंगूर खाने को नहीं मिले तो उन्हें खट्टा कह दिया क्या यह भी कोई कहानी है हमें सुनाइए ना हां यह तो कहानी अच्छा तो यह कहानी एक गीत में सुनाता हूं एक लोमड़ी थी चाला पहुंची जहां एक था बाग एक लोमड़ी थी चाला पहुंची जहां एक था बाग कैसी थी लोमड़ी चालाक हां तो एक लोमड़ी थी चालाक पहुंची जहां एक था बाग एक लोमड़ी थी चालाक पहुंची जहां एक था बाग भूमि इधर उधर सब ओर पेड़ों में चिड़ियों का शोर ची ची ची टुटु टुटु खूब लोमड़ी घूमीओ भाई खूब लोमड़ी घूमीओ आगे बढ़ी सभी एक देखी अंगूरों की लता सरीखी देखा लटक रहे अंगूर गुच्छे थे रस से भरपूर देखा लटक रहे अंगूर गुच्छे थे रस से भरपूर तो क्या देखा लोमड़ी ने अंगूर के गुच्छे आया उसके मुँह पानी भर आया और फिर लोमड़ी ने अब खाऊं मीठे अंगूर जो मीठे रस से भरपूर अब खाऊं मीठे अंगूर जो मीठे रस से भरपूर मजा आ गया मजा आ गया खुशी मनाओ मजा आ गया <laughs> देखा कहीं नहीं है माली कू पजाई उसने ताली देखा कहीं नहीं है माली कू पजाई उसने ताली लेकिन जब लोमड़ी अंगूर की लता के पास पहुंची तो आगे क्या देखा क्या देखा देखा ऊंची डाल लगे अंगूर उसकी पहुंच बहुत थी दूर ऊंची डाल लगे अंगूर उसकी पहुंच बहुत थी दूर सोचा ऊंची उछलू पहुंचूं अंगूरों तक मैं झट पहुंचूं बोली तभी 1 2 3 उछली कह दे ही वो तीन अरे अरे अरे ये क्या हुआ वो तो नीचे गिरे धड़ाम से abc'e unça me aix l'ongi abc'e unça me aix l'ongi zor se me l'apkoongi abc'e unça me aix l'ongi zor se me l'apkoongi tu l'omri n'e kia s'ocha अबकी ऊंचा मैं उछलूंगी और जोर से मैं लपकूंगी हां उसने सोचा अबकी ऊंचा मैं उछलूंगी और जोर से मैं लपकूंगी अब तो झट पाऊं अंगूर मैं झटपट खाऊं अंगूर उसे कहा एक दो तीन फिर उचली कहते ही तीन और एक बार फिल गिरी लू मुड़ी गिरी धड़ा मोच खा गई उसकी टा बार बार वो फिर फिर उचली गिरी हमेशा जब जब उचली पाना सकी जब को अंगूर बोले खट्टे हैं अंगूर थाना सकी जब वो अंगूर बोले खट्टे हैं, हैं अंगूर भाई बोले खट्टे हैं अंगूर <laughs> लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिल पाए तो उसने क्या कहा अंगूर खट्टे हैं <laughs> अच्छा यह कहानी तो मैंने गाने में सुनाई अब जरा तुम मुझे पूरी कहानी तो सुनाओ एक थी लोमड़ी एक दिन वो बाग में पहुंची वहां उसने एक अंगूर की लता देखी उसमें अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे लोमड़ी ने सोचा कि मैं भी अंगूर खाऊं वह अंगूर खाने के लिए उछली लेकिन अंगूरों तक पहुंच ही नहीं पाई वह बार-बार उछली फिर भी अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई जब उसे अंगूर नहीं मिले तो वह कहने लगी अंगूर खट्टे हैं और यह कहते हुए चली गई अच्छा यह बताओ कि लोमड़ी ने यह क्यों कहा कि अंगूर खटे हैं क्योंकि उसे अंगूर मिल ही नहीं पाए थे अगर लोमडी को अंगूर मिल जाते तो क्या वो उन्हें खा लेती हाँ हाँ जरूर खाती अब एक सवाल और है जरा सोचना और सोच कर गुरुजी को बताना वो ये है कि जब लोमडी ने अंगूर चखे ही नहीं थे तो उसे यह कैसे मालूम पड़ा कि अंगूर खट्टे हैं